देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभिकमल पर विराजमान थे वहीं उन्होंने इस आधे श्लोकों को याद कर लिया तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया फिर मैंने बारह स्कंधों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की महाभाग उसी वेदतुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो सर्ग उपसर्ग आदि पाँचों लक्षणों से सुशोभित है उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रथ सने हैं संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है उसमें वेदों के सिद्धांत भरे हैं वृत्रातुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह वा पुराण ब्रह्म विद्या का तो संग भंडार ही है महाभाग तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ इसमें अठारह हजार श्लोक हैं अज्ञान को दूर करने वाले इस दिव्य पुराण के प्रभाव से ज्ञान रूपी सूर्य अत्यंत तपने लगता है यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है शांति प्रदान करता दीर्घ तथा पुत्र एवं पौत्रों से संपन्न करता है ये धर्मात्मा सु मेरे शिष्य हैं इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे सूत जी कहते हैं इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश किया उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए ब्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई वे एकांत में रहने लगे उनके मन की व्याकुलता दूर न हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो उनकी न भोजन में विशेष रुचि होती और न उपवास में ही इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर कर व्यास जी ने उनसे पूछा पुत्र तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो मानद तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में व्यग्र रहता है तुम्हारे भी ठीक वही दशा हो रही है पुत्र मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई पुत्र यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक की जिसके रक्षक हैं जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुर में चले जाओ वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं महाभाग वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे पुत्र तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो साथ ही वर्णाश्रम संबंधी धर्मों के रहस्य को भी उनसे समझ लेना वे राजर्षि जनक जी जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी परम पवित्र सत्यवादी सदा शांत रहने वाले योग के अभ्यासी और योग में निरंतर प्रीति रखने वाले हैं